ना, ना? भाव में तो ना? और भाव में क्या करेंगे तो क्या होगा? सामने। और भाव तल करेंगे तो समता तो सामने समत्य। और समता इन तो तीनों शब्दों के एक ही अर्थ है तो समी लगाएंगे ऐसा मन सामने स्थितम जिनका मन समस्त में स्थित है कई ही जीता सही अर्थ है उन लोगों ने कौन जिनका मत समा में स्थित है मतलब समत्व दर्शनों ने किसने नहीं समत्व दर्शनों ने हाँ या समर्शनों ने समर्शनियों ने इर्थ है जीवित भी कि जीवित अवस्था में ही सरगा जीता या सरगा कर्त किया में जन्म की जन्म तो जीत लिया जन्म को सृष्टि को जीत लिया संसार को जीत लिया ऐसा भी अर्थ कर सकते है ने?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 नहीं होता है या ऐसा भी अर्थ होता है इसका जन्म को जीतने का तो जिनका मन समत्व में स्थित है कई उन संदर्भियों ने जीवित अवस्था में वे वही एग को जीत लिया लगाएंगे वास्तव में इर्थ क्या है जीवित मतलब जीवित अवस्था में भी अच्छा अथवा ऐसा भी कर सकते हैं हाँ ये है ना जीवित अवस्था में ही यही अंतर्थ हो गया नहीं तो ऐसा कर सकते इस संसार में जीवित अवस्था क्या कर सकते इस संसार में जीवित अवस्था में ही ऐसा भी कर सकते है सही से लेना है समदृश भी समर्शनी उन समर्शियों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया सही करते है समी पंडित ही समर्शी पंडितों ने जीता करते बस मतलब सर्गा कर तो जन्म किया जन्म को बस में कर लिया मतलब जन्म को बस में कर लिया जन्म को बस में कर लिया मतलब यह जन्म उनके अधीन हो गया यह जन्म उनके वे जन्म के अधीन नहीं है बल्कि जन्म उनके तो जन्म उनके अधीन है तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे वो आत्मानुसंधान करना चाहेंगे तो आत्मानुसंधान करेंगे है ना जीत निषिद्ध करमें जन्म के अधीन हो गए नहीं ऐसा मतलब है चलिए उन्होंने जन्म को बस में कर लिया ए साम साम्य यहाँ साम्य किया है संभाव्य सम्भाव्य लिखा है ना हाँ संभाव संभाव्यूत ब्राह्मण संभाव्य सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप सम्भव में साम्य कर्थ संभाव्य कैसा संभव कि सभी भूतों में या सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप सम्भव में स्थित है मतलब सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म स्थित सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में तो एक ब्रह्म में स्थित होना ही क्या है कि में स्थित होना है एक ब्रह्म में स्थित होना ही क्या है कि सभी प्राणियों में विद्यमान कौन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म एक रूप सम्भव में स्थित है स्थित इस है इसका अर्थ है निश्चली भूतम निश्चल हो गया है अचल हो गया है जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप में अचल हो गया है जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में अचल हो गया है ब्रह्म का ही नाम संभव है, है, समता अचल हो गया है लग गया तो यहाँ पर मना कर अंताकरणम्म जिनका अंताकरण सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में अचल हो गया है निश्चल हो गया है सही उनदर्शी पंडितों ने जीवित तो अवस्था में ही जन्म को बसने कर दिया जीवित तो अवस्था में ही जन्म को बसने कर लिया जीवित तो अवस्था में जन्म को बसने कर लिया तो ये बढ़िया है अर्थ कि मतलब आगे जन्म उनका ये मतलब है अब देखेंगे निर्दोषम लोग देखेंगे उनके उन ही ब्रह्म में निर्दोषम समम क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है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 क्यों कि क्योंकि क्योंकि ये कारण ये हेतु है हेतु कैसा कि ती मन जिनका मन क्षमता में स्थित है जिनका मन? मन और उन्होंने किसको जीत लिया जिनका हाँ, मन क्षमता में स्थित है क्या ब्रह्म रूप क्षमता में स्थित है उन्होंने किसको जीत लिया सर्व को जीत लिया जन्म को जीत लिया सर्व को क्यों जीत लिया तो कहते है क्योंकि ब्रह्म क्योंकि दोष रहित ब्रह्म सम है सम कौन है ब्रह्म क्योंकि दोष रहित ब्रह्म सम है तो कहने का मतलब है कि समता में स्थित होने का मतलब है ब्रह्म स्थित होना और ब्रह्म स्थित होने के कारण उन्होंने जीत लिया क्यों जीत लिया ब्रम में स्थित होने के कारण या ऐसा देखिए तो जैसा आपको सुविधा वैसा लगाना है कई स्वर्ग जीता समदर्शी पंडितों ने जीवन काल में भी स्वर्ग को जीत लिया कौनसे नए समी पंडित हैं जिनका मन ब्रह्मरूप हाँ जिन जिन प्राणियों का मन जिनका मन सभी जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप समता में स्थित है उन समरसी पंडितों ने जीवित अवस्था में ही स्वर्ग को जीत लिया तो समता में स्थित होने से जो स्वर्ग को क्यों जीत लिया तो बताते हैं क्यूँकी दोष रहित ब्रह्म सम है सम कौन है ब्रह्म तो समता में स्थित होने का मतलब क्या है ब्रह्म में स्थित होना तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण उन्होंने जीत लिया ऐसा बताना चाहते हैं लग जायेगा क्योंकि दो रहित ब्रह्म सम है उस कारण से ब्रह्मी स्थित वे ब्रह्म में स्थित है क्योंकि दो रहित ब्रह्म सम है इसलिए सम इसलिए समता में स्थित मनुष्य ब्रह्म स्थित है समता में स्थित व्यक्ति कितनी स्थित है ब्रह्म स्थित है लग तो तस्माद का अर्थ हो जाएगा दोष रहित ब्रह्म को सम होने के कारण दोष रहित ब्रह्म को सम होने के कारण समता में स्थित में स्थित है तस्माद थे ब्राह्मण स्थित भाष के सारे चलेंगे निर्दोषम निर्दोषम ध्यान देंगे ये आया था विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण में गो में हस्ती में कुत्ते में और चांडाल में पंडित समि करने वाले होते हैं अथवा इनमें समुष्टि करने वाले कौन होते हैं पंडित होते हैं समि करने वाले मतलब सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव वाले सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव वाले यहाँ समम कर्त भाषण में क्या किया था अठारहवे श्लोक में एकम अभिक्रियम ब्रह्म ये किया था ना समम कर्थ क्या था हाँ एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव वाले पंडित होते हैं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 शंका थी ना वो कैसे होते हैं दोष बनता है, अब हो जो अन्य उनका अन्न खाने योग्य नहीं होता है वो दोष वाले होते हैं तो इसका समाधान ये आगे क्या या उठर निचानवे उन्नीस में ही दोष बनता ना वे युक्त नहीं।, नहीं।, नहीं होते हैं कौन जो सब में समदर्शी है वे दोषयुक्त युक्त नहीं दो, है उसको बताते हैं उसका निर्दोषम की यद्यपि दोष वाले चाणाल आदि शरीरों में स्व है ना होता है चंडाल संस्कृत में चंडाला एवं चांडाला प्रज्ञादि क्या सूत्र है प्रज्ञा देश क्या इस शुद्ध से स्वार्थ में अर्थ होता है तो फिर चंडाला एवं चाणाला चोरा एवं चौराह चौरा और चौराह दोनों शब्द हैं स्वार्थ में प्रत्य यद्यपि दोष वाले चाण्डाल आदि शरीरों में चांडाल आदि यद्यपि दोष वाले चांडाल आदि शरीर होने पर यदि दोष वाले या दोषयुक्त चांडाल आदि शरीर होने पर दोष युक्त कौन है शरीर की आत्मा तो शरीर आदि दोषयुक्त है यद्यपि दोष वाले चांडाल आदि शरीर होने पर मूर्खों के द्वारा मूर्खों के द्वारा उन दोषो से मतलब शरीर के दोषो से, से आत्मा दोष वाला जैसा ज्ञात होता है मूर्खों के द्वारा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 तथापि फिर भी ये से तो शंका की जाती है ना तथापि तथा बताते हैं तथापि फिर भी तो चांडाल आदि दे के दोषो के सम्बन्ध से रहित है चंडा चंडाल आदि दे के दोषो दोस्य। दोस्य। के संबंध से रहित आत्मा है लग जाएगा चंडाल आदि दे के दोषो के संबंध से रहित कौन है हाँ आत्मा में कोई दोष नहीं है अच्छा निर्दोषम कर रहे दोष वर्जितम ही कर रहे स्वाद क्योंकि वो आत्मा या ब्रह्म कैसा है दोष रहित है कैसा है वो जो ब्रह्म में दोष रहित थे तो ब्रह्म दृष्टि करने वाले कैसे होंगे दूसरे की होंगे वो जो ब्रह्म में दोष रहित थे तो ब्रह्म दृष्टि करने वाले दोष रह होंगे हाँ क्योंकि दोष रहित ब्रह्म समान है अब ध्यान देना तो दोष रहित ब्रह्म समान है सभी शरीरों में एक ही ब्रह्म है सभी शरीरों में एक ही आत्मा है भिन्न भिन्न नहीं है एक ही है अब देखना नीठ सगुण भेद से भी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है अपने गुण के भेद से भी आत्मा भिन्न-भिन्न नहीं है या अपने गुण के भेद से भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है ऐसे देखना दो वस्त्र हो कोई रक्त होगा कोई पीठ होगा तो भिन्न होंगे की नहीं होंगे वस्त्र क्यों एक सगुण रक्त है दूसरे का गुण क्या है पीठ है कोई रक्त वस्त्र होगा कोई आपका शीत वस्त्र होगा कोई नील वस्त्र होगा तो ये कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे सत्य क्योंकि अपने गुण के भेद से ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे अपने गुण के भेद से भिन्न भिन्न हो जाएंगे फिर आत्मा में कोई गुण हो तो गुण के भेद से आत्मा भिन्न भिन्न हो जाएगी पर जब आत्मा को निर्गुण माना जाता है तो गुणों के भेद से भिन्न भिन्न होगी आत्मा हाँ तो एक ही आत्मा है और वो सम है लगाएंगे गुणों के भेद से भी भिन्न भिन्न आत्मा नहीं होती है क्योंकि चैतन्य से यहाँ पर चेतना एवं चैतन्य चेतना यो चैतन्य यहाँ पर जो है स्वार्थ में शे हैं चेतन को ही यहाँ पर चैतन्य शब्द कहा गया है क्योंकि चैतन्य आत्मा का निर्गुणत्व है चैतन्य आत्मा का हाँ चेतन को ही चैतन्य कहा है क्यूँकी चेतन आत्मा का निर्गुणत्व है या कही क्योंकि चेतन आत्मा निर्गुण है बात लग जाएगी पंक्ति लगेगी कि अपने गुण के भेद से भी भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है अपने गुण के भेद से भी भिन्न भिन्न आत्माएं अथवा आत्माएसा कही अपने गुण के भेद से भी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है क्योंकि चेतन आत्मा का निर्गुणत्व तो है या चेतन आत्मा निर्गुण है तो उसमें कोई गुण है तो गुण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होगा तो अब ध्यान देना जो इच्छा सुख दुख ये सब किसके इच्छा सुख दुख आदि जो गुण है तो ये किस में रहते हैं क्यों आत्मा तो निर्गुण है बताया गया ना उसमें नहीं रहते हैं तो कहते हैं क्षेत्र में रहते हैं क्षेत्र ध्यान देना देह इंद्री सबको क्या कहते हैं क्षेत्र शरीर भी क्षेत्र है शरीर में रहने वाली इंद्री क्षेत्र है मन क्षेत्र है बुद्धि क्षेत्र है क्षेत्र क्या भगवान इच्छादी नाम क्षेत्र धर्मत्व बक्ष और भगवान इच्छा आदि का क्षेत्र धर्मत्व कहेंगे या इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म कहेंगे इच्छा आदि किसके धर्म है क्षेत्र के धर्म है तो आत्मा के धर्म हुए तो आत्मा की इच्छा आदि धर्म नहीं हुए या आत्मा की इच्छा आदि गुण नहीं हुए तो आत्मा कैसा हो जाएगा हाँ क्या भगवान और भगवान इच्छा आदि का क्षेत्र धर्म तो कहेंगे या और भगवान इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म कहेंगे क्या अनादित थी क्या और अनादित निर्गुण इस प्रकार आत्मा को निर्गुण कहेंगे या जोड़ लेना और अनादित्यवाद निर्गुण इसके द्वारा क्या कहेंगे निर्गुण कहेंगे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 तो विशेष को स्वीकार करने के कारण उनका क्या नाम है वैशे उनका नाम है अच्छा विशेषम अदित वैशे का विशेष को पढ़ता है या विशेष को जानता है उसे क्या कहते हैं वैशे कहते हैं तो ध्यान देना वैशेषिक सिद्धांत में मित द्रव्य का भेदक कौन माना जाता है विशेष मित में भेद कराने वाला कौन माना जाता है विशेष भेद है और विशेष के लिए क्या शब्द क्या लिखा है अंत्या लिखा है ना अंत विशेष अंत में होने वाले को अंत्य कहते हैं उसमें क्या लिखा है विशेष के लिए मित्र नित्य द्रव्य वृत नित हो द्रव्य में रहने वाले विशेष होते हैं इतना ही इतने लिखा है हाँ, और वे अनंत होते हैं, है। हैं, हैं, हैं। परिशिष्ट में क्या किया इसका लक्षण परिशिष्ट में देखो परिशिष्ट में द्रव्य है पहले सप्त पदार्थ आते हैं और पदार्थ में उसके बाद फिर क्या आता है द्रव्य नौ द्रव्यो का निरूपण होता है फिर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 ने? और चार प्रकार के अनुभव को क्या कहेंगे क्रमा अब इनके करण को क्या कहेंगे प्रमाण कहेंगे इनके करण को कहेंगे तो इस प्रकार फिर क्या करण का लक्षण चलेगा करण का कर चलने लगा हाँ और चार प्रकार का अनुभव में फिर क्या आया प्रत्यक्षण अनुभव आया तो फिर प्रत्यक्ष का अनुरूपण हो गया इंद्रिया ज्ञानम प्रत्यक्षम फिर ज्ञानकरण ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा चलेगा फिर प्रत्यक्ष के वेद विकल्पक और उसे भी आ जाएंगे जिन सन्सों से प्रत्यक्ष होता है अब ये प्रत्यक्ष खंड हो गया अब चार प्रकार के दूसरा वो, वो अनुमिति तो फिर अनुमान खंड आ गया तीसरा अठारो है उपमिति तो उपमान खंड हो गया और चौथा तो सब खंड हो गया है अब जब सब खंड हो जाएगा ना तब किसका अनुरूपण पूर्ण होगा बुद्धि का है हाँ और फिर में सुख दुख इच्छा धर्म संस्कार सब आया है ये गुण हो गया ना और इसके बाद फिर क्या आएगा कर्म आएगा कर्म आएगा और सामान्य फिर विशेष भी आएगा तो को क्या कहाष्ट बोले नित्य संबंधा समुवाया अगर समवाए को तो परिशिष्ट में नित्य संवाय समुआया ऐसा कहा गया है हं? परिष्ट तो में क्या याद रखनी चाहिए याद किसी को है, है। नित्य में नित्य में सामान्यम यही है ना नित्यम एकम और इस प्रकार सामान्य को बताया को किस बताया पूरा कैंसर सक्रिय कल संग्रह लोगों को संग्रह तो पूरी पूरी याद रहनी चाहिए अभी आपको याद नहीं कैसे कम रहेगा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 तो ये देखें कि विशेष किसमें रहता है नित्य द्रव्य में और विशेष का विशेष क्या होता है द्यावर्कत। द्यावर्कत का क्या तो भेदक भेदक का तोता भेद ज्ञान कराने वाला भेदक का क्या तोता है अब थोड़ा ध्यान लेंगे आप घटपट से भिन्न है कि अभिन्न घटपट से भिन्न है क्यों घटक तो होने से घटक तो किसमें है घटपट में है तो घटपट से क्यों भिन्न है घटक होने से घटपट से भिन्न है क्यों? हैतु किस से तो भेद किससे हो गया, गया? से, तो यहाँ भेद करने के लिए विशेष मानने की जरूरत तो नहीं है ना? अब ध्यान देना, घटपट से भिन्न है घटक होने से एक घट दूसरे घट से भिन्न है कि नहीं? हा? सभी घट घट अनेक होते भी एक होते तो वो घट कैसे होते है भिन्न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 भेद होने से तो सवीकरण के भेद से यहाँ पर घट में भेद हो गया और एक पट दूसरे पट से भिन्न है क्यों पटकों में रक्त पट शुक्ल पट से भिन्न हो जाएगा क्यों रक्त तो होने से और दोनों पट एक वर्ण के होंगे तो का भेद होने से अच्छा तो भेद हो गया ना अब बताइए पृथ्वी जल से भिन्न है क्यों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 परमाणु का कोई समवाही कारण होता है क्या परमाणु नित्य है नित्य का कोई समवाही कारण होता है और परमाणु निर्मय है तो उसका कोई कारण होगा आ? तो पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से भिन्न है क्यूँ गए पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से क्यों भिन्न है परमाणु में गण है जल के परमाणु में गण नहीं है अच्छा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 हाँ पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है यहाँ समवाही कारण का भेद कह सकते हैं गंध होने से कह सकते गंध तो दोनों में है तो गंध क्या गंध से भी वेद सिद्ध नहीं होगा और समवाही कारण से भी वेद सिद्ध पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है यहाँ पर कोई भेदक दूसरा मिलना है तो यहाँ पर क्या माना गया है विशेष क्या माना गया है क्यों विशेष होने से पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है क्यों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 नित्य द्रव्य में रहने रहते हैं कौन विशेष विशेष कहाँ रहता है अनेक द्रव्यों में भेद तो ऐसे ही सिद्ध हो जाता है अमित द्रव्य में भेद सिद्ध करने के लिए विशेष मानने की आवश्यकता है कहाँ भेद सिद्ध करने के लिए विशेष माना जाएगा मित द्रव्य में तो विशेष कहाँ रहता है नित्य द्रव्यारित द्रव्य रहता है और नित्य परमाणु परमाणु को मिलाकर देखो मित द्रव्य है अनंत है इसलिए वहां पर क्या लिखा है विशेष कितने है? अनन्द है। हैं अनंत है अनंत है इसलिए और तो उसमें रहने वाले विशेष कितने होंगे अनंत होंगे अब ध्यान देना तो ये कहाँ पर जा करके विशेष माना अपने परमाणु में और परमाणु जो है ना परमाणु जैसे देखना श्रेणु का कारण संवाय कारण क्या होता है द्रेणु और द्रेणु का संवाय कारण परमाणु परमाणु का कोई संवाय कारण है तो सबके अंतिम में कौन रहता है परमाणु कौन रहता है नित्य द्रव्य परमाणु तो अंत्य भव अंत्य अंत में रहने वाले को क्या कहेंगे अंत्य तो अंत्य कौन है विशेष है अंत्य कौन है तभी उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द है अंत्या नित्य द्रव्य वृत्तो व्यावर्त कहा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 कि प्रत्येक शरीर में विशेष के रहने में प्रमाण संभव नहीं है प्रत्येक शरीर में विशेष के होने में प्रमाण संभव नहीं है मतलब आत्मा में तो रहेगा नहीं तो निर्गुण है उसमें विशेष रहेगा नहीं यदि कहे शरीर में रहे तो प्रत्येक शरीर में विशेष के होने में प्रमाण संभव नहीं है क्योंकि वैशेषिक भी विशेष को किसने मानते हैं मित्र मानते है शरीर मित्र द्रव्य क्या ऐसे में संभव नहीं है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 एक है हा तस्मात इसलिए मतलब ब्रह्म को एक और सम होने से ब्रह्म को एक और सम होने से ब्रह्म में को एक और सम होने से समत्व में स्थित तस्मात कर तो क्या बताया ब्रह्म को एक और सम होने से ले लेना कि समत्व में स्थित व्यक्ति ब्रह्म में ही स्थित होते हैं क्या लेंगे समत्व में स्थिर व्यक्ति ब्रह्म में ही क्या हुआ समस्त में स्थिर व्यक्ति और ब्रह्मणी स्थित का स्थित होते हैं समत्व में स्थित व्यक्ति में स्थित होते हैं अतः इसलिए इस कारण से ब्रह्म, ब्रह्म सम है और एक है ब्रह्म समम क्या एकम ब्रह्म सम है और एक है तो ब्रह्म को सम होने के कारण समत्व में स्थिर व्यक्ति ब्रह्मी एवं स्थित ब्रह्म में ही स्थित होते हैं तस्मात का अर्थ है ब्रह्म स्थित होने के कारण ब्रह्म में स्थित होने के कारण दोष गात्रो की न स्पर्श होती उनको दोष का भी लेर्श नहीं करता है उनको दोष का भी लेर्श या दोष का भी उनका स्पर्श नहीं करता है इनका जो ब्रह्म स्थित है समस्त में स्थित है उनको कोई दोष नहीं है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 क्योंकि दे इंद्री के समुदाय में आत्मदर्शन के अभिमान का अभाव है क्योंकि दे इंद्री का संघात है ना शरीर क्योंकि दे इंद्री के संघात में आत्मबुद्धि का आत्मबुद्धि के अभिमान का अभाव आत्म है आत्मबुद्धि का अभिमान समझना ये ऐसा है ना दे आदि के संघात में आत्मदर्शन का अभिमान ऐसा होता है कि दे आदि संघात को ही कोई आत्मा समझ रहा है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 जानता है कि के, के है थे। लग जाएगा क्योंकि दे आदि के संगात में आत्म बुद्धि का अभिमान नहीं है इसको जो सम समत में स्थित है जो समि कर रहा है तू सब तो किंतु वह सूत्र कौन समा समाध्यान विषम समय उ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 और ब्रह्म दृष्टि के लिए सबने कर सकते हैं ऐसी भी बात इतना ही तात्पर्य पूजा है का संबंध पूजा होता है अब यहाँ ब्रह्म दृष्टि करनी है तो ब्रह्म दृष्टि तो सबने की जाती है अब देखना ही कर पूजा दाना दो क्योंकि पूजा दान आदि कर्मो में अगले चीज को देखेंगे ही पूजा दाना दो क्यूँकी पूजा दान आदि कर्मों में जब किसी की पूजा करनी है एक तो ब्रह्म दृष्टि करना है सबको ब्रह्म समझना है एक पूजा करना मतलब किसी को निमंत्रण देकर बुलाना तो उसका पादव प्रक्षालन करना पाद प्रक्षालन करना उसका चरणोद लेना उसको भोजन कराना माला अर्पित करना ये सब क्या हो गई पूजा करेगी हम्म ये पूजा दान आदो और दान देना उसको क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में ब्रह्मविद्त यदि ब्रह्मवेद्या मिल जाता है ना कोई तो और अच्छा होता है तो अब देखेंगे कि ब्रह्मवेद्या और षडविद्त्त क्या अर्थ है छह अंगों को जानने वाला है ना, ना।, ना।। और चतुर चतुर्वेद चार वेदों को जानने वाला इसी का अर्थ है इस, प्रकारे। इस प्रकार गुण विशेष संबंध का संबंध कारण है इसमें पूजा दान आदि में दोबारा लगाइए ये करते क्योंकि क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में ब्रह्मवेदता होना छो को जानने वाला होना चार वेदों को जानने वाला होना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 अब जहाँ जो वैना की श्रोत ब्राह्मण को दान देना है तो वहाँ जो है कुत्ता खाने वाले चंड को नहीं दिया जाएगा, है लेकिन जब आत्मानुसंधान करना है तो क्या है कि सब में ब्रह्म है ठीक है हाँ ये मतलब है तू ब्रह्म है।, है किंतु ब्रह्म सभी गुण और सभी दोषों के संबंध से रहित है सर्व सब्द गुण और दोष दोनों का विशेषण है किन्तु ब्रह्म सभी गुणों तथा सभी दोष के सम्बन्ध से रहित है इस, कारणे ते इस कारण से ब्रह्मणी स्थित अत इस कारण से किस कारण से कि सभी गुण और सभी दोष के संबंध से सम ब्रह्म रहित्र क्या कहे सभी गुण और सभी दोष के संबंध से रहित दोबारा लगाना किंतु ब्रह्म सभी गुणों तथा सभी दोष के संबंध से रहित है इस कारण इस कारण समक्ष में स्थित इस कारण ऐसा मतलब सभी गुण और सभी दोषो के संबंध से रहित ब्रह्म को होने के कारण सभी गुण और सभी दोषो से रहित ब्रह्म को होने के कारण है समत्व में स्थित व्यक्ति ब्रह्मणी में स्थित है इति युक्तम करना उचित है यह कहना उचित है क्या समाज समाप्त ध्यान इत्यादि कर्मी विषय और समा समाप्त ये गौतम स्मृति कर्मी विषयक है या कर्मी से संबंध रखने वाली है कर्मी से संबंध रखने वाली है तू इदम प्रस्तुतम सर्वकर्म संस विषय किंतु या प्रस्तुतम कर प्रसंग किंतु या प्रसंग सर्व कर्म सन्यासी से विषयक है या सर्व कर्म सन्यासी से संबंध रखने वाला है किंतु या प्रस्तुत प्रसंग सर्वकर्म सन्यासी विषयक है कहाँ से कहा तक तो सर्वकर्माणी मनसा यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति भर लगाना तू इदम प्रस्तुतम सर्वकर्माणी मनसा इति आर आध्याय परिसम्ते है सर्व कर्म सन्यासी विषय तुम मनसा प्रस्तुतम से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति पर लग गया लग गया तो ये सर्व कर्म सन्यासी के विषय में कहा गया लोग लोकतम इसमती कर्मी के लिए कह रही को कर्म करने वाले ऐसा विचार करे की तो उनको दान पूजा उनकी न करें अब देखना यश्मात निर्दोषम ब्रह्म क्योंकि यशमात निर्दोषम समे क्यूँकि निर्दोष और सम्रम आत्मा है निर्दोष और सम्रम क्या है क्योंकि दोष और समय आत्मा है इसलिए देखो नीयम प्राप्त प्राप्त प्राप्त और ब्रह्म न प्रेत प्रियम प्राप्त न प्राप्त क्या असम स्थिर बुद्धि ब्रह्म ऐसा लगाइए पे आप ऐसा लगाएंगे लगायेंगे देखो इसको इस प्रकार लगा के देखना स्थिर बुद्धि असमुढ़ स्थिर बुद्धि वाला तथा मोह से रहित असमुधा मोह रहता स्थिर बुद्धि वाला तथा मुँह से रही से प्राप्त को प्राप्त करके हर्षित ना ना हो प्री को ना हो वस्तु वस्तु को को प्राप्त प्राप्त करके करके हर्षित हर्षित या हुआ वस, उसे नहीं होना चाहिए लग गया स्थिर बुद्धि और मोह रहित मनुष्य स्त्री वस्तु को प्राप्त करके हर्षित ना हो और ना प्राप्त क्या अप्रियम क्या अप्रियम प्राप्त न उद्विद्य थे और अपनी वस्तु को प्राप्त करके उद्वीन ना हो अपनी वस्तु को प्राप्त करके उद्वीन लेना हो लग जाएगा फिर ऐसा कर सकते है इस बाद में ऐसा कहना कि ऐसे मनुष्य या अथवा ऐसे व्यक्ति ब्रह्मण स्थित ब्रमविदे ब्रह्म में स्थिर ब्रह्मविद्या होते हैं या ऐसा करने वाले ऐसा करने वाले ब्रह्म स्थित ब्रह्मविद्या होते हैं हमने कैसे बताया आप तो दोबारा देखेंगे स्थिर बुद्धि असंभूढ़ा स्थिर बुद्धि वाले तथा मोह रहित व्यक्ति स्त्री वस्तु को प्राप्त करके हर्षित न हो तथा अप्री वस्तु को प्राप्त करके उद्गि न हो ऐसा करने वाले ब्रह्म में स्थित ब्रह्मविद्धता होते हैं ऐसा लगाया ना अच्छा इस प्रकार भी लगा सकते हैं कैसे दोबारा देखना स्थिर बुद्धि असम्भूढ़ ब्रह्म स्थित ब्रम्हविद प्रियम प्राप्त परिस्थित सबको एक साथ ले सकते हैं स्थिर बुद्धि वाले मुंह से रहित ब्रह्म स्थिर ब्रह्मव्यता पी को प्राप्त करके हर्षित न हो तो यहाँ से तो न हो ऐसा उनके लिए विधान तो नहीं किया जा सकता है न तो कह सकते हैं कि वो पी को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते हैं और अपी को प्राप्त करके उद्विद में नहीं।, नहीं होते हैं और जब विधान करेंगे ना तो ब्रह्मव्यता के लिए तो विधान नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने उसको बाद में जोड़ दिया था की ऐसा करने वाले ब्रह्म स्थित ब्रम्भव्यता होते हैं बाद में जोड़ दिया था के लिए फिर तो हर्षित नहीं होते हैं उर्दू में नहीं होते हैं ऐसा है, जो है तो हाउ लगाएंगे नर्थ न प्रियमत हर्ष को न करें हर्षित ना हो हर्ष को प्राप्त ना करें प्रियम कर प्राप्त कर् लब्धा इष्ट वस्तु को प्राप्त करके हर्षित ना हो कोई इष्ट वस्तु मिल जाती है खूब प्रसन्नता लोगो को हो जाती है वो होनी चाहिए नहीं न उद्विवेक प्राप्त हो चाहे अनिष्टम प्राप्त करके लब प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होना चाहिए औद्विग हो जाता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो संसार की भी वस्तु में, भी वस्तु मिले न तो हर पीछे हो ना उद्विग्न हो समेसा रहना चाहिए मिले तो न मिले तो वे अब देखना ठीक है क्योंकि देव मात्र आत्मदर्शी नाम क्योंकि देव मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य को और अप्री की प्राप्ति हर्ष तथा विषाद को देने वाली होती है हर्ष विषाद हर्ष विषाद को देने वाली होती है प्राप्ति है ना वस्तु को प्राप्ति किसे देने वाली होती है, है हर्ष देने वाली और अप्री वस्तु की प्राप्ति विषाद देने वाली होती है विषाद का अर्थ है तो किसको दे मात्र आत्मदर्शी नाम दे को आत्मा समझने वाले मनुष्य को देव मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य के लिए फ्री और अप्री की प्राप्ति हर्ष तथा दृष्टि से कोई वस्तुत्म तो से हर्ष विषाद होता है न केवल आत्मदर्शी ना केवल आत्मा को केवल आत्मदर्शी मनुष्य को केवल आत्मदर्शी मनुष्य को नहीं दुबारा लगाएंगे इसको क्योंकि देव मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य को और अप्री की प्राप्ति हर प्रभाविक को देने वाली होती है केवल आत्मदर्शी को नहीं केवल आत्मदर्शी को जो सब में केवल आत्मा को देखता है केवल मतलब एक जो सब में एक आत्मा को देख रहा है देख रहा है तो उसको नहीं क्यों? क्योंकि सत्य प्रिया प्राप्ति असंभवा क्योंकि उसको क्योंकि उसको प्रिय और अप्री की प्राप्ति संभव नहीं है उसको प्रिय और अप्री की प्राप्ति संभव इसका मतलब क्या है वो सब को अपना आत्मा ही समझता है ना किसी को प्री समझता है ना किसी को अप्री समझता है वो तो फ्री अप्री समझता ही नहीं किसी को सब बराबर ही है उसके लिए न केवल आत्मदर्शिना केवल आत्मदर्शी को नहीं क्योंकि स्पष्ट से लेना केवल आत्मदर्शिना क्योंकि केवल आत्मदर्शी को प्री और अप्री की प्राप्ति संभव नहीं है तो वो सबको क्या समझता है आत्मा सबको एक जैसा समझ रहा है तो न कोई प्री है ना कोई अप्री है एक जैसा है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 सभी प्राणियों में रहने वाला आत्मा एक है कम है और दोष रहित है इस स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि यहा इस प्रकार स्थिर बुद्धि है जिसकी उसे क्या कहते है स्थिर बुद्धि गौबरी समाज स्थिर कर तो निर्विचिकित्सा करते संशय रहित इस प्रकार संशय बुद्धि जिसकी है उसे क्या कहेंगे स्थिर बुद्धि मतलब संसय रहित बुद्धि ऐसा निश्चय है कि सभी में एक ही परमात्मा है वो सम है और रूप रहित है तो स्थिर बुद्धि का क्या हो गया यहाँ पर संशय बुद्धि वाला क्या हो गया संशय बुद्धि वाला आ क्या असमूढ़ा मोह वर्जिता असमूढ़ा तो क्या अर्थ है सम्मूह वर्जिता मतलब मुंह से रहित क्या हो गया मुँह से रहित जो स्थिर बुद्धि वाला और मुह से रहित होता स्थिर बुद्धि क्या असमूढ़ा सम्मोह स्थिर बुद्धि वाला और मोह से रहित होता है अब देखना यथोक्त यथोक्त ब्रह्मवे ब्रह्मवे तो यहाँ ब्रह्मवेदता कहा है ना तो ब्रह्मी स्थित ब्रह्मविद ब्रह्म स्थित ब्रह्मवेदता इसका क्या किया है अकर्मकृत कर्म को न करने वाला अर्थात सभी कर्मो का त्याग करने वाला सभी कर्मो को त्याग करने वाला अच्छा अब देखेंगे किम क्या ब्रह्मणी सिका क्या ब्रह्मणी सीता और और ब्रह्म स्थित पुरुष कैसा है? स्थित स्थित स्थित स्थित पुरुष वो है? बताते हैं और मनुष्य कैसा है उसको श्लोक से बताते हैं स्वत आत्मनि युम क्या ब्रह्म योग सुखम अक्षम अश्न से असक्त आत्मा विंद आत्मनि यशुखम व्य स्पर्स इसका अर्थ होगा विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला कल भाष बता देंगे शब्दार्थ देख लेना वाय स्पर्शेसु अर्थ बाय विशेषु और असक्त आत्मा अर्थ है आसक्ति रहित अंताकरण वाला वाय विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला अंताकरण वाला मनुष्य आ आत्मविश्वे जिस सुख को प्राप्त करता है आत्मविश्क जि, जिस सुख को प्राप्त करता है ठीक है कल करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण मध्य पूर्ण पूर्णमा पूर्ण मेरा